अध्याय तीन माया कामनी कांचन विषय शक्ति का बंधन 66, माया क्या है यह काम या भोगा शक्ति ही है जो आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न स्वरूप है सड़सठ कामनी ही मानो माया है जिसने सबको ग्रस्त कर लिया है अड़सठ संसार जाल में फंसे हुए जीव विषया शक्ति के कारण हजारों दुख कष्ट भोगते हैं किंतु फिर भी वे कामनी कांचन के मोह को छोड़कर भगवान में मन नहीं लगाते उनहत्तर हे गृहस्थों सावधान रहो स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत रखो वे बड़ी चतुराई के साथ न जाने कब तुम्हारे ऊपर अपनी सत्ता चलाने लग जाएंगी सत्तर कजल के घर में जितता सयान हो कजल के घर में जितता सयान हो थोड़ा बुंद लागे पर लागे युवती के साथ में जितता सयान हो थोड़ा काम जागे पर जागे धुएं से भरी काली कोठरी में तुम चाहे जितनी सावधानी क्यों न बरतो तुम्हारे बदन में कुछ न कुछ दाग लग ही जाता है वैसे ही के संग रहकर मनुष्य कितनी भी सावधानी और संयम क्यों न बरते उसमें थोड़ा न थोड़ा काम भाव अवश्य जागता है इकहत्तर अगर किसी व्यक्ति को कठिन ज्वर से संपात हो गया हो और उसके पास अचार की बरनी और ठंडे पानी का घड़ा रख दिया गया हो तो ऐसी हालत में जब वह प्यास से तड़प रहा है उसके लिए अचार चखने और पानी पीने का लोभ संभालना क्या कभी संभव हो सकता है इसी प्रकार जिसे काम का तीव्र ज्वर चढ़ा हुआ है और विषय भोगों की प्रबल तृष्णा लगी हुई है ऐसे संसारी जीव को अगर कामनी और कांचन के आकर्षण के बीच रखा जाए तो वह अपनी वासना कैसे रोक सकेगा वह भगवद भक्ति के पथ से अवश्य ही दूर चला जाएगा बहत्तर एक बार किसी धनवान मारवाड़ी ने श्री राम कृष्ण देव के पास आकर कहा महाराज मैंने सब कुछ त्याग दिया है फिर भी मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते इस पर श्री राम कृष्ण देव बोले तुम तेल के पीपे जानते हो ना? सारा तेल निकाल कर पीपा खाली कर डालने पर भी उसमें थोड़ा सा तेल रह जाता है और उसमें तेल की गंध आती रहती है वैसे ही तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ विषया शक्ति शेष रह गई है और उसकी गंध आ रही है तिहत्तर कामनी कांचन ही मनुष्य को संसार में डुबो रखते हैं ईश्वर की ओर जाने नहीं देते कितने अचरज की बात है कि सभी लोग अपनी पत्नी की तारीफ ही, ही करते हैं चाहे वह भली हो या बुरी। चौहत्तर जिस प्रकार बंदर शिकारी के पैरों तले अपने प्राण न्योछावर कर देता है उसी प्रकार मनुष्य सुंदर स्त्री के पैरों तले अपनी जान कुर्बान कर देता है